महाभारत द्रोण पर्व अष्टचतरशत अधिक शतमोध्याय है अर्जुन का कर्ण को फटकारना और विश्व से इनके वध की प्रतिज्ञा करना श्री कृष्ण का अर्जुन को बधाई देकर उन्हें रणभूमि का भयानक दृश्य दिखाते हुए युद्धेश्वर के पास ले जाना ऋत्राष्ट्रचन तथा ऋत्राष्ट्र ने पूछा संजय जब पांडव पक्ष के और मेरे सूरवीर सैनिक पूर्वोक्त रूप से युद्ध के उद्यत हो गए तब भीम ने क्या किया यह मुझे बताओ संजय विरथो भीमसेनो वाक्यम अब्रवीन संजय ने कहा राजन रथिन भीमसेन कर्ण के भाग भाणु से पीड़ित हो अमरस के वसी भूत हो गए थे वे अर्जुन से इस प्रकार बोले पुनः पुनः तू बर औदर्घे चकृतास्त्रक मोशीबाल संग्राम कातर ब्रवीत पश्यनजया एवं वक्ता मे बद्य तेन चोक्तस्में भारत धनंजय कर्ण ने तुम्हारे सामने ही मुझसे बारम्बार कहा है कि अरे तो निमुआ मूर्ख पेटू अस्त्र विद्या को न जानने वाला बालक और संग्राम भीरु है अतः युद्ध न कर भारत जो ऐसा कह दे वह मेरा वध्य होता है उसने मुझे ऐसा कहा कह दिया हे तदत महाबाह तथा कौंत य महाबाहू कुंती कुमार ऐसा कहने वाले के वध की यह प्रतिज्ञा मैंने तुम्हारे साथ ही की थी यह कर्ण का वध जैसे मेरा कार्य है वैसे ही तुम्हारा भी है इसमें संशय नहीं है तद्वधा यह नर श्रेष्ठ स्मरय तद्वचनम यथा भवती तत्सत्यम तथा पुरुधनंजय धनंजय नर कर्ण के वध के लिए तुम मेरे इस कथन पर भी ध्यान दो धनंजय जैसे भी मेरी वह प्रतिज्ञा सत्य हो सके वैसा प्रयत्न करो वचनं तत्रुआ वचनम तस्मश्यामृत विक्रम तथर्जुनों ब्रवीत कर्ण किंचिदभ्ये तुगे भीमसेन का यह वचन सुनकर अमित पर्रमे अर्जुन में कर्ण के कुछ निकट जाकर उससे इस प्रकार बोले कर्ण कर्ण मृथा दृष्टि सुतपुत्रात्म संस्थत अधर्म बुद्धे शुणु मे कर्ण कर्ण तेरी दृष्टि मिथ्या है सूत पुत्र तू स्वयं ही अपनी प्रशंसा करता है अधर्म बुद्धे, मैं इस जो कुछ कहता हूँ जय पराजय तौचाप्य निराधेय वास व्याप्युध राजानंदन युद्ध में सूर वीरों के दो प्रकार के कर्म परिणाम देखे जाते हैं जय और पराजय यदि इंद्र भी युद्ध करे तो उनके लिए भी वे दोनों परिणाम अनिश्चित है अर्थात यह निश्चित नहीं कि तब कब किसकी विजय होगी और कब किसकी पराजय रणमुत्ल गे वै पुनः पुनः महात्म पश्वीम से कर्णम जन्मकुले तथा नोक्तवान्षम यजनम और निर्लज कर्ण तो बार बार युद्ध छोड़कर भाग जाता है तो भी तुझ भागते हुए के प्रति भीमसेन ने कोई कटुवचन नहीं कहा भीमसेन के महात्म को और उनके उत्तम कुल में जन्म लेने के कारण प्राप्त हुए अच्छे शील स्वभाव को प्रत्यक्ष देख ले भूयस्तम अपम संगम्य सकृदेवाय दीक्षा वृतम कृतवान वेरम पांडव सुतदय कुलश्य सदापी राधेय कृतवान पुत्र फिर तूने भी पुनः युद्ध करके केवल एक ही बार दैवेक्षा से पांडव पुत्र वीरवर भीम से इनको रथीन किया है राजा पुत्र तूने भीम को कटु वचन सुनाकर अपने कुल के अनुरूप कार्य किया है तिदान तो श्रेष्ठ प्रस्तुतम नु श्रीकाल युव्य छत्रम तमसे पित्रम कर्मश संग्राम तुलोचित न श्रेष्ठ इसमें जो संकट तेरे सामने प्रस्तुत है उसे तू नहीं जानता है जैसे सियार जंगली व्याघ्र आदि जंतों की अवहेलना करे उसी प्रकार तो भी क्षत्रिय समाज का अपमान कर रहा है संग्राम भीमसे इनका तो पैतृक कर्म है और तेरा काम तेरे कुल के अनुरूप रथ हाँकना है अहम तामिराधे अब्रवे में रणमुरधरे सर्वशस्त्र भध्ये कुरकार नएकांत सिद्धि संग्राम में वास्वश्या राधा पुत्र मैं इस युद्ध के मुहाने पर संपूर्ण सत्रधारी योद्धाओं के बीच में तुझसे कह देता हूँ तू अपने सारे कार्य सब प्रकार से पूर्ण कर ले संग्राम में इंद्र को भी एकांत सिद्धि नहीं प्राप्त होती मुसुदानिकलेन्द्रिय मदवद्य स्विताजित्वाजीवन विसर्जित सात्विकी ने तुझे रथहीन करके मृत्यु के निकट पहुंचा दिया था तेरी सारी इंद्रियां व्याकुल होती थी तो भी तू मेरा भद्य है यह जानकर उन्होंने तुझे जीत कर भी जीवित छोड़ दिया यदिक्षया रण भीम युद्धमान महाबलम कथंचितर कृत्ता अधर्मस्वे सुमहान नार चरित तत्त परंतु तूने रणभूमि में युद्धपरायण महाबली भीम से इनको दैवेक्षा से किसी प्रकार रथहीन करके जो उसके प्रति कठोर बातें कही थी यह तेरा महान अधर्म है नीच मनुष्य वैसा कार्य करते हैं नलपंत न, बचह, न कंचन निंदंते नर श्रेष्ठ सूरवीर सज्जन शत्रु को जीतकर बढ़ बढ़कर बातें नहीं बनाते किसी को कटु वचन नहीं कहते और न किसी की निंदा ही करते हैं तम तो प्राप्त प्राकृतविज्ञान तत्वज बहुबंधम अक्यम चापलाद परीक्षित शोतपुत्र तेरी बुद्धि बहुत ऊँची है इसीलिए तू चपलतावश बिना जांचे बूझे बहुत सी न सुनने योग्य असंबंध बातें बग करता है युद्धमान पराक्रांत सूर्यमार्य व्रते रह यद वो चौप्रियम भीम नई तत्यम वचस्त तो नुद्ध में संलग्न श्रेष्ठ व्रत के पालन में तत्पर पराक्रमी और सूरवीर भीमसेन के प्रति जो अप्रिय वचन कहा है तेरा यह कथन ठीक नहीं है पश्यता सर्वसैन्याम के बहुसो रह सारी सेनाओं के देखते देखते मेरे और श्रीकृष्ण के सामने युद्ध स्तर में भीमसेन ने तुझे अनेक बार रथीन कर दिया है न नवाम पौरसम किंचि उत्तवान्डुनंदन यस्मा बहुरोक्षतस्ते मृकोदर पर सौभद्रो युष्मा तो मम तस्माबले पश्चलम्वाप्नु परतु पांडुनंदन भीमने तुम्हें कई कटुवचन नहीं कहा तूने जो भीम को बहुत सी रूखी बातें सुनाई है और मेरे परोक्ष में तुम लोगों ने जो मेरे पुत्र कुमार को मार डाला है, अपने उस का तत्काल ही उचित फल तू प्राप्त कर ले तया तो तत्मनाथा दुर्मते है तस्मा बद्यो सिंधव दुर्मते मूढ़ तूने अपने विनाश के लिए अभिमन्यु का धनुष्कार दिया था अतः मेरे द्वारा भृत्य पुत्र तथा बदन बांधो सहित प्राण धन पाने योग्य है कुरु तम सर्वकृत्या भयमागतम अंता वृष से नम ते तू अपने सारे कर्तव्य पूर्ण कर ले तुझे भारी भय अपुँचा है मैं युद्ध स्थल में तेरे देखते देखते तेरे पुत्र भी को मार डालूंगा ये चांदे प्यो पयास्यंते बुद्धिमो हे नाम नृपा चतर्वान् श्यामी सत्य नुधमा दूसरे जो भी राजा अपनी बुद्धि पर मोह छा जाने के कारण मेरे समीप आप जाएंगे उन सब का संहार कर डालूंगा इस सत्य को सामने रखकर मैं अपना धनुष छूता हूँ खाता ओ बुद्धि वाली अत्यंत घमंडी सहायक को युद्ध स्तन में धराशायी हुआ देखकर मूर्ख दुर्योधन को भी बड़ा पश्चाताप होगा अर्जुन न प्रतिज्ञा ते वधे कर्ण सुत महानतुम शब्द बहुव रथिना तथा इस प्रकार अर्जुन के द्वारा कर्ण कर्णपुत्र वृषसेन के वध की प्रतिज्ञा होने पर उस समय वहाँ रथियों का महान एवं भयंकर कुलाहल छा गया तस्न्ना कुलसंग्रामे वर्तमने महाभय सहस्रांशु तम गिरीपाध्रवत उस महाभयानक तुम संग्राम के पर मंद किरणों वाले भगवान सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए राजन संग्राम सिरसे तथो राजभ परीत राजन तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा से पार होकर युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए अर्जुन को हृदय से लगाकर इस प्रकार कहा दृष्ट्या असंपादिता ज्यष्णो प्रतिज्ञा महति त्वया दृष्ट्या पापो वृद्ध छत्र विजयशील अर्जुन बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने अपनी बड़ी भारी प्रतिज्ञा पूरी कर ली सौभाग्य से पापे वृद्ध छत्र पुत्र सहित मारा गया धात राष्ट्र बलम प्राप्य देवसेना भारत जिस्टो नात्र कार्या भारत दुर्योधन की सेना में पहुंचकर समर भूमि में देवताओं की सेना भी शिथिल हो जाती सकती है जिष्णो इस विषय में कोई दूसरा विचार नहीं करना चाहिए न तम पश्चापि लोके सुचित पुरुषित स्वादित पुरुष या याद्योतम पुरुष सिंह मैं बहुत सोचने पर भी तीनों लोकों में कहीं तुम्हारे सिवा किसी दूसरे पुरुष को ऐसा नहीं देखता जो इस सेना के साथ युद्ध कर सके महाप्रभा बहुवस्वया तुल्यावा समेता पृथ्वी पाला धात्रा त्राट पुत्र दुर्योधन के लिए बहुत से महान प्रभावशाली राजा यहां एकत्र हो गए हैं जिन में से कितने ही तुम्हारे समान या तुमसे भी अधिक बलशाली हैं, ते ताम प्राप्य रणे क्रुद्धां नाभ्यवर्तन तदंसिता तवीर बलम च रुद्र संक्रांत को वे भी रण क्षेत्र में कवच बांधकर कुपित हो तुम्हारा सामना करने के लिए आए परंतु टिक न सके तुम्हारा बल और पराक्रम रुद्र इंद्र तथा यमराज के समान है ने दक्या कृण कराक्रम या दस कृतवा नद्य तमेकतापन युद्ध में कोई भी ऐसा पराक्रम नहीं कर सकता जैसा कि आज तुमने अकेले ही कर दिखाया है वास्तव में तुम शत्रुओं को संताप देने वाले हो एवं एवं हते कर्णे सार बंधे दुरात्में वर्धय श्याम भू यज इसी प्रकार सगे संबंधियों से दुरात्मा कर्ण के मारे जाने पर शत्रुओं को जीतने और द्वेषी विपक्षियों को मार डालने वाले तुझ विजयी वीर को पुनः बधाई हो तमर्जुन प्रत्यवाद प्रमादा तममाधव प्रतिम विभुत रफिधरा तब अर्जुन ने उनकी बातों का उत्तर देते हुए कहा माधव आपकी कृपा से मैं इस प्रतिज्ञा को पार कर सका हूं अन्यथा इसका पार पाना देवताओं के लिए भी कठिन था अनाश्चर्यो जय ते शाम जे शाम नाथ होश के सब वयम् सदैव आप जिनके रक्षक हैं उनकी विजय हो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है आपके कृपा प्रसाद से राजा युधिठिर संपूर्ण भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे नंदन प्रभो यह आपका ही प्रभाव और आपके ही विजय है मसूदन आपको बधाई के पात्र तो हम लोग सदा ही बने रहेंगे एवं कृष्ण दर्शयामास पार्थायोधनमत अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने धीरे धीरे घोड़ों को बढ़ाते हुए उस विशाल एवं क्रूरता पूर्ण संग्राम का दृश्य अर्जुन को दिखाना आरंभ किया। श्री कृष्ण पार्थ जयम च जय युद्धे प्रथित महद्यस पृथिव्या पार्थिवा श्रीकृष्ण बोले अर्जुन युद्ध में विजय और सब और फैडे हुए महान सुयश की अभिलाषा रखने वाले ये सूरवीर भूपाल तुम्हारे बाणों से मरकर पृथ्वी पर सो रहे हैं विकीर्ण शस्त्र भरणा विपन्ना स्वर तीपा सच्छिन्न भिन्नम मरमाणो वैक्लव्यम परम इनके अस्त्र शस्त्र और आभूषण बिखरे पड़े हैं घोड़े रथ और हाथी नष्ट हो गए हैं तथा मर्म स्थल छिन्न भिन्न हो जाने के कारण ये नरेश भरी भारी व्याकुलता में पड़ गए हैं प्रभया पर सजीव आव लक्षण ते गिपाह कितने ही राजाओं के प्राण चले गए हैं और कितनों के प्राण अभी नहीं निकले हैं जिनके प्राण निकल गए हैं वे नरेश भी अत्यंत कांति से प्रकाशित होने के कारण जीवित से दिखाई देते हैं तेषा सरय स्वर्ण पुख शस्त्रे स विभिद वाह नही रायुदय देखो ये सारी पृथ्वी उन राजाओं के सुवर्ण में पंख वाले बाड़ों, तेज धार वाले नाना प्रकार के शस्त्रों वाहनों और आयुधों से भरी हुई है वर्म भी चरम भी हारयी सिरोाम भ कंठसत्री संप्रभाभचित्र भारत में गिरे हुए कवच ढाल हार कुंडल युक्त मस्तक पगड़ी मुकुट माला चूणामणि वस्त्र कंठसूत्र बाजूबंद एवं अन्यन्या विचित्र आभूषणों से इस रणभूमि की बड़ी शोभा हो रही है अनुकर्षपता धज तथा उपस्क ईशादक्रै प्रमथितित्रे अक्ष बहुधारण युगैजोक्त्र कलापैच धनुर्भसहायक परीस्तोमकुथिश परीघैरंकुश तथा शक्ति पालश्चूल तो यस्ट, पर प्राश्च तोमरश कु जष्टि चतगे सुंडी खड़गे परशुभ तथा मूसल मुद्दा कदिकूढ़ सुवर्णभृकता कथाभरतर्षभ घंटा घंटाभ गजेन्द्राण्ड विविधरपी संगानाभ वस्त्र महाधनैपूर्गृह शहुसे अनुकर्ष उपसंग उपस उपाससंगता ध्वज सजावट की सामग्री बैठक ईशा दंड बंधन रज्जु टूटे फूटे पहिए विचित्र धूरे नाना प्रकार के जुए जोत लगाम धनुष बाण हाथी की रंगीन झूल हाथी की पीठ पर बिछाए जाने वाले गलीचे परिघ अंकुश शक्ति भिंदपाल, तर्कश सूल फरसे प्रास तोमर कुंत डंडे शतग्नि भुसुंडी खड्ग परसु मूसल मुदगर गदा कूपण सोने के चाबुक गदराजों के घंटे नाना प्रकार के हौदे और जिन माला भातिभा -भाति के अलंकार तथा बहुमूल्य वस्त्र रणभूमि में सब ओर बिखरे पड़े हैं भर इनके द्वारा यह भूमि नक्षत्रों द्वारा शरद ऋतु के आकाश की भांति सुशोभित हो रही है पृथिव्याम पृथ्वी तो, पृथ्वी पत पृथ्वी बपगु सुप्ताहा कांता विव इस पृथ्वी के राज्य के लिए मारे गए ये पृथ्वीपति अपने संपूर्ण अंगों द्वारा प्यारी प्राणवल्लभा के समान इस भूमि का आलिंगन करके इस पर सो रहे हैं इमाश ग्रिकुटाभान नागा नैरावतमान छर सोड़ित भूरिशस्त्रछेदरी मुखुखरव गिरी गैरिकांबू परवाणाण हतान् वीर पश्य निष्ट चित वीर देखो ये पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले ऐरावत जैसे हाथी शस्त्रों द्वारा बने हुए घावों के छिद्र से उसी प्रकार अधिकाधिक रक्त की धारा बहा रहे हैं जैसे पर्वत अपनी कंदराओं के मुख से घेरु मिश्रित जल के झरने बहाया करते हैं वे बाणों से मारे जाकर धरती पर लौट रहे हैं हयाच है पतितान पश्य स्वर्ण भाण विभूषिता गंधर्व नगराकारा रेतेचक्रान हतसार सोने के जीन एवं साजबाज से विभूषित इन घोड़ों को तो देखो ये भी प्राण शून्य होकर पड़े हैं ये रथ जिनके स्वामी मारे गए हैं गंधर्व नगर के समान दिखाई देते हैं इनके ध्वजा पताका और धुरे छिन्न भिन्न हो गए हैं पर ये नष्ट हो चुके हैं और सारथी भी मार डाले गए हैं नृकृत कुबर युगान भग्ने बंधुरान प्रभो पश्यपाथ हयान भूम विमान दर्शनान प्रभो इन रथों के कुबर और जुए खंडित हो गए हैं ऐसा दंड टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं और इनके बंधन रज्जों की भी धज्जिया उड़ गई है पार्थ भूमि पर पड़े हुए इन घोड़ों को तो देखो ये विमान के समान दिखाई दे रहे हैं पतान वीर सतसोथ सहस्र स धनुभ चर्म भृत शयानान रोक्षितान फिर अपने मारे हुए इन सैकड़ों और हजारों पैदल सैनिकों को देखो जो धनुष और ढाल लिए खून से लतपत धरती पर सो रहे हैं। सर्वांगई महाबाहोक्षर भिंड महाबाहो तुम्हारे बाणों से जिनके शरीर छिन्न भिन्न हो रहे हैं उन योद्धाओं की दशा तो देखो उनके बाल धूल में सने सन गए हैं और वे अपने संपूर्ण अंगों से इस पृथ्वी का आलिंगन करके सो रहे हैं निपात तद्वी परथवाज संकुल्धम निशा तरस्वृक पिथा चमोदनम महितलम नरवर पश्य दूरशम नरशेष्ठ इस भूतल की दशा देख लो इसकी ओर दृष्टि डालना कठिन हो रहा है यह मारे गए हाथियों चौपट हुए रथों और मरे हुए घोड़ों से पट गया है रक्त चर्बी और मांस से यह कीच जम गई है यह रणभूमि निशाचरों कुत्तों भेड़ियों और पिसाचों के लिए आनंददायिनी बन गई है इन महत्वपद्य प्रभो रणाजिरे कर्म यशोभिवर्धन सतक्रत चापि देव सत्त महाबे जगन से दैत्य दान प्रभो सम्रांगण में यशो वर्धक महान कर्म करने की शक्ति तुम में तथा महायुद्ध में दैत्यों और दानों का संहार करने वाले देवराज इंद्र में ही संभव है संजय उहा चं सं सही समेत समुदित पाँच जनड्यम बना देहत संजय कहते हैं राजन इस प्रकार क्रीट धारे अर्जुन को रणभूमि का दृश्य दिखाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने वहां जुटे हुए स्वजनों सहित पांच जन्य शंख बजाया सदर्शन दे ब्रेट ने ह्रिया जनादनता मरिभूमि मंजसा सत्रुं समुपेत पांडव निवेदया मासहतम जयद्रथम शत्रुदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार रणभूमि का दृश्य दिखाते हुए अनायासी अजातशत्रु पाण्डुनंदन जुधिषि के पास पहुंचकर उनसे यह निवेदन किया कि जयद्रथ मारा गया इत श्री महाभारते द्रोण परवड़ी वध परवड़ी अष्टच्शद शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जैद्रथव पर्व में 148वां अध्याय पूरा हुआ